छत्रावली एक सौ छप्पन स्वामी ब्रह्मानंद को लिखित अठारह सौ पंचानवे प्रिय राघ मेरे भारत लौट आने का तुम्हारा सुझाव निसंदेह ठीक है किंतु इस देश में एक बीज बोया जा चुका है और मेरे अचानक यहाँ से चले जाने पर संभव है उसका अंकुर पनप फिन पाए इसलिए मुझे कुछ समय प्रतीक्षा करनी है इसके अतिरिक्त तब यहाँ से प्रत्येक कार्य की सुंदर व्यवस्था करनी संभव होगी प्रत्येक व्यक्ति मुझसे भारत लौटने का आग्रह करता है यह ठीक है किंतु क्या तुम नहीं अनुभव करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़ता पूर्वक खड़ा होकर कार्य करना चाहिए धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा अभी तो किसी ज़मीन का पता लगाने लगाते रहना न भूलना हमें लगभग दस से बीस तक एक बड़ा प्लाट चाहिए उसे ठीक गंगा तट पर होना चाहिए यद्यपि मेरी पूंजी अल्प है तथापि मैं अत्यधिक साहसी हूँ भूमि प्राप्त करने की बात ध्यान में रहे अभी हमें तीन केंद्र चलाने होंगे एक न्यूयॉर्क में दूसरा कलकत्ता में और तीसरा मद्रास में फिर धीरे धीरे जैसे कि प्रभु व्यवस्था करेंगे स्वास्थ्य पर तुम्हें विशेष ध्यान देना है अन्य सभी बातें इसके अधीन हो भाई तारक यात्रा के लिए उत्सुक है यह अच्छी बात है परंतु यह देश बड़े महंगे हैं एक उपदेशक को यहाँ कम से कम एक हज़ार रुपये मासिक की आवश्यकता पड़ती है परंतु भाई तारक में साहस है और ईश्वर प्रत्येक चीज की व्यवस्था करता है यह बिल्कुल सच है पर उन्हें अपनी अंग्रेजी में कुछ सुधार करना आवश्यक है यही बात यह है सही बात यह है कि मिशनरी विद्वानों के मुँह से अपनी रोटी छीननी पड़ती है तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अपनी विद्वत्ता के आधार पर इन लोगों पर हावी होना पड़ता है अन्यथा व्यक्ति एक ही फूक में उड़ जाएगा ये लोग न तो साधु समझते हैं और न सन्यासी और न त्याग का भाव ही जो बात ये समझते हैं वह है विशाल अध्ययन वक्तृत्व शक्ति का प्रदर्शन और अथक क्रियाशीलता और सर्वोपरि सारा देश छिद्रन्वेषण की चेष्टा करेगा पादरी चाहे शक्ति द्वारा चाहे छल से दिन रात तुम्हें फटकार बताएंगे अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए तुम्हें इन बाधाओं से मुक्ति पाना आवश्यक है मात्र कृपा से सब कुछ संभव है किंतु मेरी राय में यदि भाई तारक पंजाब और मद्रास में कुछ संस्थाओं का स्थापन करता चले करता चले और तुम लोग संगबद्ध हो जाओ तो यह सबसे अच्छी बात होगी नए पथ की खोज निसंदेह एक बड़ी बात है किंतु उस मार्ग को स्वच्छ और प्रशस्त और सुंदर बनाना उतना ही कठिन कार्य है यदि तुम उन स्थानों में जहाँ मैंने गुरुदेव के आदर्शों का बीज बोया है कुछ समय तक रहो और बीजों को पौधों में विकसित करने में सफल हो तो तुम मेरी अपेक्षा कहीं अधिक कार्य करोगे जो लोग एक बनी बनाई चीज़ की व्यवस्था नहीं कर सकते वे उस चीज़ के प्रति जो अभी तक नहीं मिली क्या कर सकेंगे यदि तुम परसों हुई थाली में थोड़ा नमक मिलाने में असमर्थ हो यदि तुम परोसी हुई थाली में थोड़ा नमक मिलाने में असमर्थ हो तो मैं किसे विश्वास करूं कि तुम सारे व्यंजन प्रस्तुत कर लोगे इसके बदले भाई तारक अल्मोड़ा में एक हिमालय मठ स्थापित करे तथा वहाँ एक पुस्तकालय चलाए ताकि हम अपने अवकाश का कुछ समय एक ठंडे स्थान में बिताएं और आध्यात्मिक साधना का अभ्यास करें इतने पर भी किसी के द्वारा अंगीकृत किए गए मार्ग के विरुद्ध मुझे कुछ नहीं कहना है वरण ईश्वर कल्याण करे शिवा वह संत पंथान तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो उसे किंचित प्रतीक्षा करने के लिए कहो शीघ्रता करने से क्या लाभ तुम सभी सारी दुनिया की यात्रा करोगे सहसा साहस भाई तारक के भीतर कार्य करने की महान क्षमता है अतः मैं उनसे बहुत आशा करता हूँ तुम्हें याद है कि श्री रामकृष्ण के निर्माण के पश्चात किस प्रकार सभी लोगों ने हमें कुछ निकम्मा और दरिद्र बालक समझकर हमारा परित्याग कर दिया था केवल बलराम सुरेश मास्टर और चुनी बाबू जैसे लोग ही आवश्यकता के उस क्षणों में हमारे मित्र थे और हम उनके कभी उरिन उनसे कभी उड़ नहीं हो सकते अकेले में चुनी बाबू से कहो कि उनके लिए कोई भय की बात नहीं है जिनकी रक्षा प्रभु करते हैं उन्हें भय से परे होना चाहिए मैं एक छोटा सा आदमी हूँ परंतु प्रभु का ऐश्वर्य अनंत है माँ भई माँ भई यह छोड़ो तुम्हारा विश्वास न हिले जिसे प्रभु ने अपना लिया है क्या उसके लिए भय में कोई शक्ति है सदा तुम्हारा ही विवेकानंद